पातंजलि योग प्रदीप साधन पाद प्रथम पाद में समाहित चित्त वाले योग के उत्तम अधिकारियों के लिए योग का स्वरूप उसके भेद और उसका फल संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि को विस्तार के साथ वर्णन किया गया है और योग के मुख्य उपाय अभ्यास तथा वैराग्य साधन की कई विधियां बतलाई है पर विक्षिप्त चित्त वाले मध्यमाधिकारी जिनका चित्त सांसारिक वासनाओं तथा राग द्वेष आदि के कलुषित मलिन है उनके लिए अभ्यास और वैराग्य का होना कठिन है उनका चित्त भी शुद्ध होकर अभ्यास और वैराग्य को संपादन कर सके इस अभिप्राय से चित्त की एकाग्रता के असंदिग्ध उपाय क्रिया योगपूर्वक यम नियमादि योग के आठ अंगों को बतलाने के लिए दूसरे साधन पाद को आरंभ करते हैं योग के अंगों में प्रवृत्त कराने से पूर्व सबसे प्रथम चित्त की शुद्धि का एक सरल और उपयोगी उपाय क्रिया योग बतलाते हैं सूत्र पहला तपस्वाध्याय स्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान क्रिया योग है व्याख्या तपह। जिस प्रकार अश्व विद्या में कुशल सारथी चंचल घोड़ों को साधता है इसी प्रकार शरीर प्राण इंद्रियां और मन को उचित रीति और अभ्यास से वशीकार करने को तप कहते हैं जिससे सर्दी गर्मी भूख प्यास सुख दुख, हर्ष शोक और मान अपमान आदि संपूर्ण द्वंद्वों की अवस्था में बिना विक्षेप के स्वस्थ शरीर और निर्मल अंतकरण के साथ योग मार्ग में प्रवृत्त रह सके शरीर में व्याधि तथा पीड़ा इंद्रियों में विकार और चित्त में अप्रसन्नता उत्पन्न करने वाला तमसी तप योग मार्ग में निंदित तथा वर्जित है श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं अनादि कर्म क्लेश वासना से चित्रित हुआ जो विषयों में प्रवृत्ति कराने वाला अशुद्धि संज्ञक रजस्तमस का प्रसार है वह बिना तप के अनुष्ठान के नाश को प्राप्त होना असंभव है अतः सबसे पहले तप रूप साधन का उपदेश किया है तच्चित्त प्रसादनम बाधमानने सेव्य मिति मनते जो तप चित्त की प्रसन्नता का हेतु हो तथा शरीर इंद्रियादि का बाधा कारक पीड़ा कारक न हो वही सेवनीय है अन्य नहीं वही सूत्रकार आदि महर्षियों को अभिमत है क्योंकि व्याधि शरीर की पीड़ा आदि और चित्त की अप्रसन्नता योग के विघ्न है ऐसा ही उपनिषदों में बतलाया है तपसा नाशके न ना, जो शरीर का नाशक न हो सबकी विशेष व्याख्या इस सूत्र के विशेष वक्तव्य में देखें स्वाध्याय वेद उपनिषद आदि तथा योग और सांख्य के अध्यात्म संबंधी विवेक ज्ञान उत्पन्न करने वाले सत शास्त्रों का नियम पूर्वक अध्ययन और ओंकार सहित गायत्री आदि मंत्रों का जप ईश्वर प्रणिधान के सामान्य अर्थ पहला ईश्वर की भक्ति विशेष और शरीर इंद्रिय मन प्राण अंतःकरण आदि सब बाह्य और आभ्यंतरकरणों उनसे होने वाले सारे कर्मों और उनके फलों को अर्थात सारे बाह्य और आभ्यंतर जीवन को ईश्वर के समर्पण कर देना है और उसके विशेष अर्थ ओम का उसके अर्थों की भावना सहित मानसिक जाप है जैसा कि समाज की व्याख्या तथा विशेष वक्तव्य में लाया गया है दूसरे अर्थ का संबंध आभ्यंतर क्रिया से है यह असंप्रज्ञा समाधि के लाभ तथा क्लेशों के निवृत्ति में साधन रूप है समाधि पाद सूत्र तेईस में समाहित चित्त वाले उत्तम अधिकारियों के लिए यह अर्थ प्रधान रूप में दिया गया है पहले अर्थ का संबंध अधिकतर हमें हमारे व्यवहारिक जीवन शैली के लिए यह अर्थ रूप में लिया गया है पहले अर्थ का संबंध अधिकतर हमारे व्यवहारिक जीवन से है यह संप्रज्ञात समाधि तथा क्लेशों को तनु शिथिल करने में साधन स्वरूप है इस सूत्र में तथा इस पाद के सूत्र 32 में विक्षिप्त चित्त वाले मध्यमाधिकारियों के लिए यही अर्थ रूप से लिए गए हैं